शांति विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक इष्टापुर दत्त कर्म करने पर पितृलोक की प्राप्ति होती है उपासना से देवलोक ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है जो उपासना कर्म नहीं करते हैं उनके लिए तृतीय है गति क्षुद्राणी असकृत आवर्तनी भूतानी उनके लिए भगवान कथय जाय मियस्व पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करो करुद्रजंतुलक्षण तृतीय पूर्वपंथानपेक्ष स्थान संसता न तो क्रियासु टीका में उक्त रीत निर्णीता प्रश्न विविच्य प्रतिपत्ति कथयति नहीं पहले भाष्य में एतत तत्त क्षुद्र जंतु ये क्षुद्र जंतु तृतीय स्थान तृतीय हो गया पंथानु पंथानुअपेक्ष देवयान पितृन दो मार्ग की अपेक्षा करके ये तृतीय हो गया स्थान संसरता संसार को प्राप्त करने वाले का तीन मार्ग है ये तृतीय मार्ग हो गया तेना असो इत्यादि वाक्य व्याच्छे तेनाशलोको न ये कहते हैं न असो लोक न संपूरियत इसलिए वो लोक भरता नहीं है पंचमस्तु प्रश्न पंचाग्न विद्याया व्याख्यात हो टीका विद्या उत्तया रीत्या निर्णिता प्रश्न विविच्य जो प्रश्न किया था अलग पृथक करके प्रतिपत्ति सौकर्याम सरल से ज्ञान होने के लिए कहते हैं पंचम प्रश्न वित्थ पंचमिया तो आप पुरुष वचस ये तो पंचागिन विद्या में उसका व्याख्यान उत्तर हो गया प्रथम दक्षिणोत्तर मगाभ्याम अक दक्षिणोत् पथोरव्यावर्तना मृता प्रक्षेप सामना तथो व्यावर्तनार्चिरादीना ये धूम दक्षिणायने पुनर पुनर्तरदक्षिणाय सन्मासा प्राप्त संयुज्य पुनर्व्यावर्तनते प्रथम दक्षिणोत्तर अभ्याम अपकृत प्रथम मार्ग प्रश्न का उत्तर हो गया कुछ दक्षिण मार्ग से कुछ उत्तर मार्ग से जाते हैं ये दोनों का अलग अलग बता दिया दक्षिणोत्तर पथोर व्यावर्तना भी दोनों मार्ग का व्यावर्तना व्याख्याता मार्ग का भेद बता दिया ठीक है में दिया व्यावर्तना अपनी व्याख्याता है उत्तरोत्तर संबंध व्यावर्तना आप आगे व्याख्याता ये भी व्याख्यान हो गया आगे मृतान अग्नो प्रक्षेप समान मन पर गृहस्थ लोग अग्नि में संस्कार करते हैं समान तत्व व्यावर्तना उसके बाद व्यावर्तना भेद होता है कुछ तो उत्तरायण मार्ग से अचिरादिना अन्य उपासना करने वाले यंती जाते हैं अन्य जो कर्म करने वाले इष्टापूर्द तत्व पित्त लोग जाते हैं देना, माह दिना पुनर्उतर दक्षिणायण षण मासन प्राप्तवंत उत्तरायण दक्षिणायण दो छह मास को प्राप्त करते हुए संयुज्य पुनर्व्यावर्तंते फिर अलग हो जाते हैं टीका में मृता नाम विदुषाम विदुषा चैते अविदा केवल कर्म करने वाले विदुषाम का अर्थ उपासना करने वाले ब्रह्म ज्ञान नहीं विदुषा उपासकाना अंत्येष्टि अनतर विदुषा कर्मण कर्मिणा च मध्य अंत्येष्टि पर यह उसके पश्चात विदुषा कर्मिणा च मध्य उपासकों कर्मियों के बीच में अन्य संवत्सर मे ज्ञान न गृहते हैं उपासक लोग संवसर अभिमानी को प्राप्त करते हैं जो केवल कर्म करने वाले सम्वसर अभिमान को प्राप्त नहीं करते हैं अन्य पितृलोकमित केवल कर्मिण विभाग कुछ तो संवत् को प्राप्त करते हैं कुछ पितृलोकम भाष्य में दिया अन्य संवत्सरम अन्य मासेभ्य पितृलोकमित व्याख्या संवत्सर को प्राप्त करते उपासना करने वाले सम्वत्भिमानी को और अन्य पितृलोकम मास सन्मास मास दक्षिणायन से सीधा पितृलोक जाते हैं कर्म करने वाले पुनरावृत्तिर भी क्षीणानुशया नाम चंद्रमंडलाद आकाशादिक्रमण उगता ये भी कही गई पुनरावृत्ति जब चंद्रमंडल प्राप्त को कर्म फल देकर के क्षीण हो जाता है चंद्रमंडलाद पुनरावृत्ति आप वापस आते हैं आकाशादिक्रमण आकाश के समान वायु के समान हो जाते हैं मेघ होकर के वृष्टि के साथ पृथ्वी में आते हैं यवादि भाव को प्राप्त करते हैं ये भी कहा गया टीका में क्षीणाशयाम का चंद्रलोक भोक्त कर्म भोगे न क्षपित बताम चंद्रलोक में भोक्त जो कर्म जिन कर्म का फल चंद्रलोक में भोग करना है उस सब कर्मों को भोगे न क्षपित बताम भोग से कर्म समाप्त हो जाने पर वापस आते हैं भाष्य में आगे अमुषोक पूरण सशब्दे न उक्त तेनाश लोको न संपूर्यते थे पूछा था क्यों वो लोक भरता नहीं है जानते हो अमुश लोक से अपूरणम उस लोग लोक क्यों भरता नहीं है तो श्रुति स्वयं अपने शब्द से ही कहती है श्रुति ने कहा तेनाश लोग को न संपुरी थे ये कहा गया टीका में सशब्दमेव अनुबदती स्वशब्द श्रुति का शब्द है उसका अनुवाद करते भगवान भाष्यकार तेनाश लोग को न संपुर्यतें इसे श्रुति में कहा गया किमर्थम एषां एसा महायाशवती तीव्र संसारगतिश ये जो उभय मार्ग पर नेशा उत्तरायण दक्षिणायण दो मार्ग को जो प्राप्त नहीं करते हैं केले मकोड़े होते हैं जन्म मरण को प्राप्त करते हैं महा आयास आया, आया चेष्टा बड़े कष्ट गति तीव्र तीव्र संसारगति संसार की प्राप्ति होती बड़े कष्ट ये क्यों कही गई यहाँ गत संसार गति आशंक यस्माद कष्ट संसारगति तस्मा जुगुप्त ये संसार गति अत्यंत कष्ट है श्रुति कहती तस्मा जुगुप्स संसार की जो प्राप्ति है बहुत कर्म उपासना करने पर तो उत्तरायण दक्षिणायण मार्ग की प्राप्ति होती है जो उपासना कर्म नहीं करते उनको तो से जन्म मरण बार बार निकृष्ट नीचे जोनि में ऐसे जन्म मरण प्राप्त होता है जन्म के बाद मरण जन्म के बाद मरण बीच में भोग करने के लिए समय नहीं जल्दी ही शीघ्र शीघ्र मरते जन्म होते ये कष्ट है संसार गति जन्म मरण के समय बहुत तो कष्ट होता है सबको तस्मा जुग से तो इसे घृणा करें संसार के विचार करके वैराग्य को प्राप्त करें तृतीय स्थान से कष्ट स्पष्ट दी टीका तृतीय स्थान जो पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते अत्यंत कष्ट है इसका स्पष्ट करते में जन्म-मरण वेदना यमरण जेदनात क्षण क्षुद्रजन ध्वाच घोरे दुस्तरे प्रवेशितागर इव अगा निराशाचोतरण प्रति तस्मा चं विधा संसार गति जुगुपेत बिहत्स घृणी भवे मां भूदेव विधे संसारे महदो घोरे पात इस प्रकार करे यस्माच् जन्म मरण जन्मितेदना वेदना अनुभव जन्म मरण जे वेदना वेदना के अनुभव से ही अभवसि अत क्षण य उनका समय तो उसमें ही चल जाता है जो नीचे कीड़े मकोड़े बनते हैं जन्म मरण जनता जो वेदना ये वेदना अनुभव से ही चन समाप्त तो होता है बस भोगने के लिए कष्ट बहुत कष्ट बार बार जन्म होते ही मरना फिर जन्म फिर मरा ही चलता है क्षुद्र जंतु ये मशक आदि दंश मशक आदि और कीटे बहुत है ध्वान्ते घोर है दुस्तरे प्रविषिता घोर ध्वान्त अंधकार में दुस्तर जिसका पार होना कठिन है कुछ और कर नहीं सकते उस समय ऐसे जन्म मरण जन्म मर्ण दुस्तरे प्रविषित हो गया उसमें ही मर्ण जन्म मरण प्राप्त करते हैं जिस प्रकार सागर एवं अगाध है अगाध समुद्र है कोई माप नहीं सकता है तैरकर पार होना कठिन है अप्लव प्लब नौकाध है कुछ नहीं पार करने का कोई साधन नहीं है उसमें कोई प्रविष्ट हो गया थोड़े दिन में समाप्त ही अंतर डूब ही जाएगा निराशा च उत्तरण प्रति उत्तरण के प्रति आशा रहित है स्वल्प जल है तो सब सोचेंगे कहीं पार हो जाएंगे आसपास कहीं दिखे नौका दिखे ना कोई दिखे कि नौका वाले पकड़ ले ना नौका है ना तट है न पार करने का है उधर नीचे मगरादि पैर खींचेंगे उत्तरण के प्रति निराशा होकर के संसार में प्रविष्ट इसे जन्मरण को प्राप्त करते हैं तस्माच एवं विधाम में संसार करते जुगुप से तो कोई सोचते क्या हो तो कीड़े मकड़ों को तो कष्ट है हमको क्या है हम तो सुख से बैठे हैं किंतु अभी तो सुख से बैठे आगे फिर क्या होगा क्या निश्चय है कहेंगे ना इस जन्म हम पाप कर्म नहीं करते कीड़े मकोड़े क्यों बने किन्तु पहले संचित कर्म कितने कर्म क्या है अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है कौन बोल सकता है मैं पहले पाप कर्म नहीं कभी नहीं किया था ये नहीं कह सकते कुछ भी दुख भोगना पड़ता है ये कर्म का फल इससे निश्चय करना इसी प्रकार पाप कर्म बहुत क्या होगा है सऊ नाहू तम क्षत कर्म कल्प कोटि सतैरअपी सौ कल्प होने पर भी भोग नहीं होगा अवश्य में वह कृतम कर्म शुभाशुभम शुभ हो अशुभ अवश्य भोग करना पड़ेगा कोई कर्म कितने करोड़ जन्म के पहले कोई कर्म पाप कर्म यदि फल देने के तैयार हो गया आगे क्या बनना पड़ेगा किसी के हाथ पर नहीं है इसलिए संसार गति इस प्रकार क्या जन्म किसको कब मिलता है कोई निश्चय नहीं है बहुत कर्म है एवं विधाम संसार गति जुगुप्सेंत विभत्स न ऐसे प्रकार निकृष्ट समझ करके घृणी भवि घृणावार घृणा करे मां भूत एवं विदे संसार महोदय घोरे पात ऐसे संसार महोदय समुद्र में जो घोरे अत्यंत उग्र हे ऐसे पतन समुद्र में गिरे नई टीका में तृतीय स्थान से कष्टत्व स्पष्ट है तृतीय स्थान कैसे कष्ट जन्मादिना जनिता या वेदना जन्म मरण जरा व्याधि के द्वारा जो कष्ट होता है तद अनुभवी कृत ये शाम बस सुख दुख भोग करते करते सुख क्या दुख ही कष्ट ही क्षण अवसर न अन्यत्र और कुछ चिंतन परमात्मा का क्या चिंतन होगा कीड़े मकुड़े के बाद अन्यत्र चिंतन करने का नहीं दस मरा वेद्य बना ऐसे ही अपलवीति छेद भाष्य में आया ये संसार समुद्रे अगाधे अपलवी तृतीय स्थान अवध तुल्या ओर आवृत्तिमत्वात्ल्यात तृतीय स्थान जैसे है इसी प्रकार दो जो स्थान ये देवयान पितुरान् मार्ग से जा करके भी कर्मफल भोगने के बाद आवृतिमत्वाद आवृत्ति होगी कष्टता कष्ट तुशिप्रायसे कहते तस्माच एविध के प्रति घृणा कर संसारगतवर्णन सेत्पर्य पंचांग विद्या सिद्ध्यंथ तस्वक श्लोकम उदारह व्याचे संसारगतवर्णन उपवर्णन का तात्पर्य घृणा कर संसारगतवैराग्य प्राप्त करे ये कह क पंचाग्न विद्या अनुष्ठान सिद्ध्यर्थ तस्तावक पंचाग्न विद्या का अनुष्ठान करने के लिए उसका स्थावक श्लोक पंचाग्न विद्या का स्तुति स्थावक उसकी स्तुति करने वाले मंत्र का उदाहरण देकर व्याख्यान करते तदेतस्म अर्थ एस श्लोक पंचांग्न विद्या स्तुत इस अर्थ में आगे का मंत्र है पंचांग विद्या की स्तुति के लिए आगे मंत्र है पंचांग विद्या महात्म्य सप्तम्यर्थ एक पंचांग विद्या महात्म्य के विषय में आगे मंत्र है स्नो हिरण्यस्य सुराश गुरुस्तन ब्रह्म चैते पतंती चार पंचमशाचर स्तरी हिरण्य स्न चोरी करने वाला चोर हिस्तन और हिरण्य सुवर्ण चोरी करने वाला और फिर ब्राह्मण के सुवर्ण चोरी कर लिया और पाप है सुराम और मद्यपान करने वाला वो भी ब्राह्मण होकर मद्यपान करने लगा और पाप है गुरुस्तल आवसन गुरु तल्प, गुरु तल्प गुरु पत्नी उसके सहवास को करे और ब्रह्म हा ब्राह्मण हत्या करने वाले च एतः पतंती ये गिरते हैं चतर ये चार प्रकार हो गए महापातक सुवर्ण ब्राह्मण सुवर्ण का चोर कर को पान करे गुरु तलप गुरुपत्नी सहवास और ब्राह्मण हत्या करने वाला ये चतवार पतंती इन चार से और पंचम एक होता है पंचमच तेईर आचरण उनके साथ व्यवहार करने वाला भी पर गिरता है नरक जाता है इनके साथ संबंध व्यवहार भी नहीं करना चाहिए पापियों के साथ इस प्रकार महापातक महापातक को करने वाले महापातकी उनके साथ आचरण करने पर भी पतंती नरकम गचंती नरक को जाते हैं स्तैनो हिरण्यस्य ब्राह्मण सुवर्ण हरता ब्राह्मण के सुवर्ण को हरण करने वाले सुराम पिवन ब्राह्मण सन उद्यपान करना तो पाप है और ब्राह्मण अगर कर करता है तो महापाप है गुरुश्चा दारान आप सन गुरु के तल्प है दार दार शब्द पुलिंग है नित्य बहुवचन होता है अर्थ स्त्री दारान तो स्त्री को एक हो तो भी दारान कहा जाएगा संस्कृत में ऐसे आप शब्द अपशब्द नित्य बहुवचन है ऐसे दार शब्द बहुवचन पुल्लिंग अर्थ है स्त्री ब्रह्म ब्राह्मण से हंता च ब्राह्मण हत्या करने वाले एते चतर पतंती चार गिर ते नरक को जाते पंचम से तेई सह आचरण और उनके साथ आचरण व्यवहार करने वाले पंचम वो भी पतन को प्राप्त करता है टीका में पंच महापातकिन श्लोके निर्दिश्यंतु पंचागिन विद्या स्तुतिर भाती इतना आशंक पंचागिन विद्या की स्तुति के लिए मंत्र कहा इसमें तो पाँच महापातकें का नाम दे दिया पंचाग्नि विद्या का कोई नाम ही नहीं पंच महापातक के श्लोकें निर्देश्य मंत्र में पांच महापातक वाले का निर्देश किया गया न तो विद्या स्तुति विद्यास्तुतिरिह भाती यहाँ तो पंचाग्नि विद्या की स्तुति का भान नहीं होता है इतना आशंका अथ ह यव पंचाग्नि वेद न स तैरप्याचरन पापमना लिप्यते शुद्ध पूत पुण्य पुण्यलोको भावती या या ये वेद य एवं वेद यही स्तुति होगी य यत ये न पंचा एवं पंचाग्नि वेद पांच अग्नि के जो जानता है द्व्युपर्जन आदि असौलो बाबलोक गौतम अग्नि स्वर्ग लोकोक अग्नि पाँच अग्नि की उपासना जो करता है ते ही आचरण भी ते सह आचरण अभी पांच महापातक महा के साथ आचरण करने वाले पतते नरक को जाता है किंतु पंचाग्नि उपासना करने वाला ये महा महापातक के साथ आचरण करता हुआ भी पापना न लिप्यते पाप से लिप्त नहीं होता है शुद्ध रहता है पवित्र रहता है पुण्यलोक पुण्यलोकती पुण्यलोक ये स पुण्यलोक पुण्यलोक प्राप्त करता है पंचाग्नि उपासना के सामर्थ्य से यह एवं वेद जो इसे पंचाग्नि उपासना करता है यह एवं वेद दो बार कहा गया तो उत्तर समाप्ति के लिए भाष्य में अतः पुनर अतः कह कर ये पुनर्यो यथोत्ता पंचाग्नि वेद पांच अग्नि की जे जानता है उपासना करता है सत्यर पे आचरण तेकार थे कई पंचागिन भी दिया महापातक के भी स महापात के साथ महापातक की कितने है? पांच प्रकार है पाँच प्रकार है चार प्रकार अरुण के साथ आसन करने वाला होगा पंचम चार के साथ आसन करने वाले पर भी यदि पंचागिन उपासना करता है न पाप मना लिप्य शुद्ध है वह पाप से लिप्ता नहीं होता है जो महापातक करने वाले तो हो तो पाप से लिप्त होते हैं उनके साथ आचरण करने वाले जो पात की होता है पंचाग्नि विद्या के सामर्थ्य से शुद्ध रहता है पाप से लिप्त नहीं होता है टीका में शुद्ध त्य हे तो, तो माह शुद्ध के कारण कहते तेना पंचाग्नि दर्शन न पावी तो यहा पुतः पुण्यलोक पंचाग्नि दर्शन उपासना के द्वारा पवित्र किया पूत हो गया पुण्यलोक युण्यलोक यस बहुग्रीसम से पुण्यलोक कौन प्राजापत्या आदि प्राजापत्यादी प्रजापतिर इति प्राजापत्य प्रजापति संबंधीलोक जिसको प्राप्त होता है वो होता है पुण्यलोकती टीका में कसद किसका फल है इतक्षायाँ पूर्व विद्यावंत ये फल किसको मिलेगा इस अपेक्षा पर पहले जो विद्यावां उपासक कहा गया पंचाग्नि विद्या का उपासक उसका अनुवाद करते एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद यथोत्तम समस्तम पंचवी प्रश्न पृष्ठम अर्थ जातम वेद पांच पाँच प्रश्न के द्वारा जो पूछा गया अर्थ सब अर्थ को ठीक ठीक जानता है उपासना करता है तो उसका ये फल है दो बार कहा गया यह वेद य एवं वेद द्विरोक्ति द्वि उक्ति द्विरुक्ति दो बार कहा गया सूच प्रती द्वि समस्त प्रश्न निर्णय प्रदर्शनाथ समस्त प्रथ प्रश्ना समस्ता प्रश्नाना निदर्शन निर्णय से प्रदर्शन निर्णय प्रदर्शन अर्थो युते सा दिख समस्त प्रश्न के निर्णय प्रदर्शन के लिए दो बार उच्चारण किया गया यहम वेद आगे टीका में पूर्वोत्तर संबंधम वर्शयन उत्तर सन्दर्भम अवतार पूर्व ग्रंथ का संबंध दिखाते हुए आगे संदर्भ ग्रंथ का अवतरण करते हैं भगवान भाष्यकार दक्षिणन पथा ग अन्न भावक्त तेवाना तो अन्न तम देवा भक्ष दक्षिण मार्ग से जो जाते हैं कर्म करने वाले इष्टापुर दत्त कर्म करने वाले उनको अन्न भाव अन्नत्व तो कहा गया अन्न बन जाएंगे देवताओं का भोग्य बन जाएंगे मंत्र में कहा गया तो देवानाम अन्नम वो देवताओं का अन्न हो जाता है तन तो देवा भक्षयति देवता लोग उसको भोग करते हैं भक्ष्यंती खाते ऐसे कहा गया इति ऐसे कहा गया क्षुद्र जंतु लक्षणाच कष्ट संसार गतिरूपता अजो जो धन समस्क आदि जो उत्तर दक्षिण दोनों मार्ग प्राप्त नहीं करते बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं उनके लिए संसार गति कष्ट अत्यंत कष्ट देने वाली कही गई ये जो दो दोष है देवताओं का तो कोई अन्न हो जाएगा और जो उपासना कर्म नहीं करते वो तो संसार गति कष्ट गति को प्राप्त करते हैं ये दोनों दोष परिहार करने के लिए तदुभय दो स परिजीर्षया परिहर तुम इच्छा या परिहार करने की इच्छा से वैसा नृभाव प्रतिपत्थम उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे जो कि अत्ता है अतृत्व प्राप्ति के लिए वैषाणर रूप होकर के सबका अत्ता हो जाता है इसका अन्न नहीं होगा भोग्य नहीं होगा देवताओं का अन्न हो जाते हैं कर्म करने वाले खाद्य हो जाएंगे ऐसा नहीं वैष्णर रूपासन करने पर स्वयं वैष्णर रूप हो जाएगा आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है टीका में उत्तरग्रंथ से वैश्वराख्या प्रतिपत्ति अर्थते ग कम आह आगे ग्रंथ एकादश खंड आएगा उसमें वैषाराख्या अत्रिभाव प्रतिपत्ति वैषा आख्या वैषा नामक अत्रिभाव प्रतिपत्ति अतृभाव अस्तृत्व अत्या चरा चर का सबका भोक्ता है अन्न नहीं भोग्य नहीं है इस अर्तृभाव प्रतिपति के लिए आगे ग्रंथ वो कहेंगे वैशाण उपासना कही जाएगी उसके लिए आगे ग्रंथ है इसका गमक ज्ञापक कहते हैं भाष्य में अत्यन्नम पश्यसी प्रियम इत्यादि लिंगात आगे आएगा कुछ कुछ जो उपासना करते हैं अवय वैश्वान के अवयव में वैश्वान समग्र दृष्टिकर के उपासना करने से कुछ फल प्राप्त होता है प्रत्येक अभी कहेंगे अत् अन्न पश्यसी इस उपासना के कारण तुम अन्न को भोग करते हो प्रिय को देखते हो ऐसे कहेंगे इस लाभ है जो समग्र वैष्णरी की उपासना करेगा वो तो अत्ता हो जाता है किसका अन्न भोग्य नहीं होता है इस प्रकार लिंग चिन्ह ज्ञापक है इसी ज्ञापक से सिद्ध होता है वैश्वान रूप अत्य को प्राप्त करने के लिए आगे वैश्वानी की उपासना कहेंगे ठीक है भाई भाषा में आख्यायिका तो सुखा व विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्थ आख्यायिका क्या दो प्रयोजन पहला तो सुखा व सुखे न अवबोध सुखावबोध सुखावबोधो अर्थो यश आख्यायिका है सा आख्याय का सुखा अवबोधार्थ सुख से ज्ञान होने के लिए होने के लिए आख्यायिका है उपनिषद में जहाँ आख्यायिका कथा है यानी पहले से घटना होने के बाद वेद में लिखा गया ऐसा मानेंगे तो वेद अनादिक से आख्याय का रूप से कहीं गुरु शिष्य कहीं पिता पुत्र संवाद है कहीं कुछ कुछ संवाद है ये संवाद आख्याय क्या इसलिए सुख से अर्थबोध हो जाए आख्याय क्या नहीं कह करके यदि ऐसे ही लक्षण न्याय में जैसे कह दिया कार्य कारण न वा सह एक अर्थ समवित अनुसत कारणम असंवाहिक कारण कंठस्थ करना भी कठिन है समझना कठिन है कभी समझ गए तो उसको दिमाग में कटे नहीं हाँ आख्यायिका के रूप से कहते समय थोड़ा सरल से ज्ञान होता है आशित कसित राजा कोई राजा था कहते सुन में कैसे फिर क्या हुआ कहते समय फिर आगे क्या हुआ और तर्क संग्रह में तो तर्क पढ़ाते समय घड़ी देखेंगे कब समय पूरा होगा अरे कथा कहेंगे तो फिर आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ सुनने की इच्छा होती इसलिए आख्यायिका के माध्यम से ही ये कहते हैं तत्वों का उपदेश सब अष्टादश पुराने में भी है वेदांत प्रतिपाद्य तत्वों का उपदेश सब पुराने में व्यास जी ने किया किंतु आख्यायिका के माध्यम से तो सरल से ज्ञान हो जाए निद्राजन जिनको लगती वो भी कम से कम कान खड़े करके बैठ कर सुनेंगे आख्यायिका हो तो यदि नहीं आख्यायिका नहीं हो तो निद्र लग जाती इसलिए पहला है आख्यायिका सुखा ब सुख से ज्ञान के लिए इसीलिए जहाँ जहाँ आख्याई का है सर्वत्रोही है सुख से ज्ञान के लिए नहीं कि पहले से घटना होने के बाद लिखा गया अच्छा यदि असुखा पवोधार था है तो आख्यायिका जो है बिल्कुल उसमें अप्रमाण हो जाएगा ऐसा कभी नहीं हुई घटना ये भी नहीं कह सकते हैं वेद में पहले से है जैसे वेद में है इस प्रकार जनक याज्ञा के संवाद जनक मैत्री संवाद श्वेत के तो अरुणी उदालक आरुण संवाद आदि बिल्कुल अप्रमाण कभी हुआ ही नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं वेद में जैसे इस प्रकार कितने बार संवाद हुआ होगा एक बार नहीं कितने बार हुआ नहीं हुआ किसे कहेंगे जो अर्थवाद है विरोध है तो स्तुति के लिए केवल विरोध गुणवाद से अनुवाद अवधारिते निश्चित है किसी प्रमाण उसको कहते तो अनुवाद जहाँ किसी प्रमाण से निश्चित नहीं किस प्रमाण का विरोध नहीं होता है वहाँ मानना पड़ता है भूतार्थवाद ऐसे हुआ था हाँ ये पहले होने के बाद लिखा गया ये तो नहीं होगा अनादिवेद है किन्द वेद में जैसे कहा गया ऐसे हुआ था विरोधे गुणवाद सुवादोवधारित भूतार्थवाद तद्धानादर्थवाद्रिधा तीन प्रकार अर्थवाद इसको कहते भूतार्थवाद जैसे कहा गया यदि किसी प्रमाण से निश्चित नहीं है प्रमाण का विरोध नहीं होता है तो यथार्थ है हाँ उसके बाद लिखा गया वेद में ये तो नहीं कह सकते हैं किन्तु वेद में जैसे लिखा है ऐसी प्रकार घटना कितने बार हुई होगी एक आख्यायिका का तो सुख अबार्थ दूसरा है विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्थाच विद्या का संप्रदान संप्रदयत अस्मय संप्रदान होता है शिष्य विद्या का संप्रदान है शिष्य सर्वत्र संप्रदान शिष्य नहीं होता है गोदान करना है वहाँ शिष्य को देना है ब्राह्मण भी तो वहाँ संप्रदान संप्रदयत अस्मयति संप्रदान यहाँ विद्या का संप्रदान संप्रदयत अस्मयति संप्रदान ल्यूट प्रत्यय हो गया दाधात्य से संप्रदान हो गया शिष्य विद्या का संप्रदान उसका न्याय दिखाने के लिए शिष्य का न्याय किस प्रकार शिष्य न्याय न्यायपूर्वक विद्या ग्रहण करे तो विद्या फलवती होती है न्याय के अन्याय से विद्या ग्रहण नहीं होता है सवर्ण कर्ण से अनिष्ट होता है न्याय न्यायपूर्वक ही विद्या ग्रहण करे इसको दिखाने के लिए भी आख्याय का है टीका मिद्या विद्या संप्रदानम शिष्य तस् न्याय न्याय क्या है विनयादत्ति प्रदर्शना च आख्यायिका विनय नम्रता चाहिए तद्धि प्रणिपतेन परप्रश्न सेवया प्रणिपतपरी प्रश्न सेवा विनयादत्ति आदि दे दिया अन्य अन्स तत्शनाथ आख्यायिका वो न्याय दिखाने के लिए भी आख्यायि दृश्यते दृश्य से चात्र प्राचीनशाल प्रभृती रीत और इसमें उपनिषद ये जो अभी एकादश खंड होगा इसमें स्पष्ट हो जाएगा बड़े बड़े विद्वान तपस्वी वो भी चाहते हैं विद्या प्राप्ति के लिए नम्रता के साथ प्राचीन प्राचीनशाल प्रभुति नाम तत्सम्पत्ति बिनयादि की संपत्ति यही संपत्ति है शिष्य में बिना आदि की संपत्ति सम्प्राप्ति ये होने पर ही विद्या का ग्रहण होता है इत्या विद्या संप्रदान न्याय विद्यासप्रद चा। शाला चाचीनशालाउपमन्यव सत्य पौलीशीद्रद्युम बाल्लैयो जनह शारकराख्यो बुडिलश्वतराश्स्ते हईते महाशाला महाश्रोत्रिया समेतमीम साक्रु को आत्मा किं ब्रमेति प्राचीन साल ये नाम है प्राचीन साल नाम एक थे ऋषि उपमन्यव उपमन्यु का आपत्य उपमन्यव एक ही व्यक्ति हो गया प्राचीन साल औपमन्य दूसरा है सत्ययज्ञ नाम पौलुषी पुरुष का पुत्र होने से पौलुषी हो गया द्वितीय हो गया इंद्रद्युम्न वाल्लवीय इंद्रद्युम्न है नाम भल्लवी का आपत्य होने से बा्लवी बनेगा फिर भल्लवी का आपत्य उनसे बनेगा भाल्लवेय भाल्लव्य वल्लवी का पुत्र का पुत्र पवत्र इंद्रदिवन तृतीय हो गया चतुर्थे है जन सारकर जन नाम है पिता के नाम सर्कराक्ष उनका अपत्य है सहर कराक्ष गर्गाधिव्य हो जाएगा सर्काक्ष से अपत्यम सहर कराक्ष जन है कितने हो गए बुडिल आश्वतराश्वी बुडिल है नाम और अश्वतराश्व का पुत्र है अश्वतराशवि पिता का नाम क्या होगा बुडिल के पिता का नाम अश्वतराश्व और बुडिल का नाम हो गया आश्वतराशवि कितने हो गए ते हे ते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत मीमांसा चक्रु ये महाशाला है महागृहस्थ है महती साला ये सामते महाशाला घर बड़ा बड़ा महाश्रोत्रिया केवल घर बड़े बड़े नहीं श्रोत्रिय भी महान महा, महांत ते श्रोत्रिया श्रोत्रिय संदोधिते वेद अध्ययन करते और वैदिक मार्ग में चलने पर श्रोत्रिय कहे जाते हैं ये महाश्रोत्रिय ऐसे थे समेत्य मीमान शांच कृष्ण मिल करके विचार करने लगे जब सदाचारी होते हैं अपने कर्म करते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं तो मिलकर के इसे विचार करते हैं बाहरी मुखों को विचार करें तो बाहर संसार की चिंता और ये मिलकर विचार करते हैं को आत्मा किम ब्रह्म है थी? हमारा आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है सुन रखे आत्मा ब्रह्म तत्व सर्वम ब्रह्म तो ब्रह्म क्या है आत्मा हमारा कौन है कौन ब्रह्म है तुम ब्रह्म में ब्रह्म में ब्रह्म तो कह देते हैं तो मैं शब्द से किसको लेना ब्रह्म में ब्रह्म कोई छाती को, को दिखाता है मैं ब्रह्म सर्व को दिखाता है तो ब्रह्म कौन है आत्मा पहले तुम कौन है निश्चय करो कौन ब्रह्म है हमारा आत्मा कौन है जो ब्रह्म है ब्रह्म क्या है भाष्य में प्राचीन साल इतना नाम से प्राचीन साल उपमन्यु का आपत्य होने से औपमन्यव उपमानपत्यम औपमन्य व सत्ययज्ञ नामत उपमन्यु का आपत्य में अण प्रत्यु होने के बाद उपमन्यु अगर अन कैसे सत्य लगता है हैं और गुना उकार के गुण होकर के आदेश हो गया औपमन्य आद्या वृद्धि होने करने के लिए तद्धित स्वचा मादे औपमन्य व सत्यय नाम से पुलुष का अपत्य है ही पौलुषी बनाने के लिए क्या सूत्र लगेगा अतय्य दक्ष से अपत्य दाक्ष्य होता है पुलुष से है। हो जाएगा तथा इंद्रद्यमन नाम से भल्लवेरापत्यम वाल्लवी तस् आपत्यम भाल्लवे है स्त्रीआमढ़ नहीं भल्लवी का आपत्य बाल्लवी अतय्य और योश फ हैल्ल जन नाम से सर्काक्ष का आपत्य सार्क राक्ष गर्गा हो जाएगा बुडिल है नाम अश्वतराश से आपत्य आश्वतराश्वी यम प्रत्यय अति पंचापित है महाशाला का अर्थ महागृहस्था महागृहस्थ कैसे विस्तीर्णाशाला संपन्ना बड़े बड़े घर से युक्त थे महाअिस्थ महाश्रुत्रिया, महाश्रोत्रिया श्रोता अध्ययन वृत्त सम्पन्नार्थ केवल छत पढ़ लेन से नहीं श्रवण किया अध्ययन किया फिर वृत्त सदाचार से युक्त जैसे शास्त्र में कहा गया है ऐसे करने वाले एवं भूता संत ऐसे होकर समेत समेत का संभूय एकट्ठी हो करके क्वचि कहीं किसी देश में एकट्ठी होकर के मीमांसा चक्रु मीमांसा का विचारा चक्रु कृतवंत चक्रु कहाँ का रूप है लीड लकार में एक वजन क्या बनेगा चकार चक्र तो चक्रु में क्या बनेगा चक्र थ ईट नहीं क्रादीन सेट चक्रथ कृतवत विचार न क्या कैसे विचार किया कथम कौ आत्मा कि ब्रह्म नौ काक न को नस्माक हमारे आत्मा कौन है कि ब्रह्म इति अब ब्रह्म क्या है इति ब्रह्मशब्दर विशेषण विशेष आत्मा और ब्रह्म दोनों को लिया कौन हमारा आत्मा और ब्रह्म क्या है ये दोनों जो आत्मा और ब्रह्म दिया है परस्पर विशेष्य विशेषण भाव है आत्मा में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव है विशेषण विशेषत्वम कहा तो विशेषणत्वम विशेष्यम आत्मा को विशेष कहेंगे तो ब्रह्म विशेषण हो जाएगा और ब्रह्म विशेष होगा तो आत्मा विशेषण हो जाएगा परस्पर विशेष विशेषण भाव है भूवादय धातव भू और वाह ऐसे भी ऐसे विशेष विशेषण भाव है भू वा दो भू आगे क्या है वाह वूप विशेषण देने से वाह द्रव्य का वाचक है क्या वाह कोई द्रव्य का वाचक है नहीं है वाह का अर्थ वाह गति धातु और वाह का अर्थ विकल्प है द्रव्यवाचक नहीं है इसे वाह रूप विशेषण के सामर्थ्य से भू का अर्थ द्रव्य नहीं होगा नहीं तो भू का अर्थ क्या हो जाएगा पृथ्वी द्रव्य हो जाएगा वाह रूप विशेषण सामर्थ्य से भू का अर्थ पृथ्वी नहीं और भू में भू को विशेषण करो वाह को विशेष्य करो वाह विशेष्य भू विशेषण होने से भू अव्यय है क्या नहीं होने से वाह रूप अव्यय नहीं लेना विकल्प अर्थ को जो व अव्यय उसको नहीं रहने के लिए भू विशेषण भू रूप विशेषण सामर्थ्या वाह का अव्यय नहीं वाह रूप विशेषण सामर्थ्या भू का द्रव्य नहीं है तो अद्रव्य व जो भू शब्द का अर्थ द्रव्य भिन्न क्या अर्थ होगा भू का क्या हो गया द्रव्य अर्थ नहीं हो भू सत्तायाम धातु है और का अर्थ विकल्प नहीं होगा किंतु वाह गतिगंधा नहीं हो तो दोनों भू वा देव से भू वा आगे आदि आदि का भी संबंध भू के साथ और वाह के साथ दोनों के साथ भू के साथ आदि का जो संबंध होगा उसका अर्थ है भू इत्यादि वाह के साथ आदि का जो होगा प्रकार वाचक सादृश वाह के सदृश भू इत्यादि वाह जो आदि आदिकार सदृश वाह सदृश भू आदि की धातु संज्ञा व सादृश्य क्रियावाचक क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है क्रियावाचक कहाँ से आया वाह के कारण वाह आदि आदिकार प्रकार सदृश ऐसे परस्पर विशेष विशेषण भाव है ऐसे पहला आया ब्रह्म कम ब्रह्म कम और खम ये परस्पर विशेष्य विशेषण इसमें चांदो कि आया था कम चुख न जाना मैं कहा था वे प्राण ब्रह्म तो समझ लिया कम और खम कैसे तो भी परस्पर विशेष विशेषण है यहाँ भी इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म में परस्पर विशेष विशेषण भाव है टीका में कथम आत्मा ब्रह्म शब्द युर इतरेतर विशेषण विशेषत्व परस्पर विशेष विशेषण नीलम उत्पलम विशेषण क्या है नील होता है विशेषण वो होता है व्यावर्तक व्यावर्त्य क्या होगा उत्पल की व्यावृत्ति होती है नीलम विशेषण देने से रक्त उत्पल ग्रहण किया जाएगा व्यावर्ति है रक्त आदि रक्त आदि का व्यावर्तक होता नील रूप विशेषण उत्पल में नील उत्पल लेना अन्य नहीं लेना तो व्यावर्त्य कोई हो तो व्यावर्तक सार्थक होता है विशेषण सार्थक होगा यदि व्यावर्त्य कोई हो जिसकी व्यावृत्ति होती हो व्यावर्त्य होगा व्यावर्तक होगा विशेषण किन्तु व्यावर्त्य कोई हो तो व्यावर्तक व्यावर्तक हो तो सार्थक हो होगा यहाँ विशेषण कैसे होगा किसकी व्यावृत्ति करनी आत्मा और ब्रह्म को लेकर के इति आशंका है ब्रह्मेत्या अध्यात्म परिच्छन आत्मा निवर्त आत्मेति च व्यतिशत से आदि इदि ब्रह्मण उपास्योंवर्तयती ये विशेष विशेषण का तात्पर्य कहते हैं ब्रह्मेति आत्मा ब्रह्म विशेषण आत्मा का आत्मा कहेंगे कौन से प्रत्येक आत्मा का ग्रहण होता है देह पर अध्यात्म परिच्छन आत्मा ऐसे आत्मा कहन से ग्रहण होता है कि ब्रह्म विशेषण देते से ब्रह्मे व्यापक वृंगिवृद्ध धातु से ब्रह्मव्यापक व्यापक ब्रह्म सदे आत्मा निवर्त ब्रह्मशब्द ब्रह्म विशेषण आत्मा निवर्त कैसे अध्यात्म परिन्न आत्मा निवर्त अध्यात्मरच्छेद का छेद है व्यावर्त्य अध्यात्म पर का व्यावर्तक हो गया ब्रह्म विशेषण ब्रह्म विशेषण दिन से आत्मा अध्यात्म देह परिन्न नहीं हे देहपरिच्छिन्न का व्यावर्तक हो गया ब्रह्म ये विशेषण इसी प्रकार आत्मा विशेषण होगा ब्रह्म का तो आत्मेति च आत्मा विशेषण देने से ब्रह्म शब्द से आदित्य ब्रह्म इत्यादि से आकाश ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है आदित्य आदि ब्रह्म की व्यावृत्ति होती है आत्मा ही ब्रह्म है आदित्य ब्रह्म उपास्य जहाँ कहा गया आदित्य ब्रह्म नहीं लेना आत्मा विशेषण देने से आत्म भिन्न से आदित्यादि ब्रह्मण उपास्य तो निवर्त आत्मा से व्यतित जो आदित्य ब्रह्म वो उपास्य नहीं है इसके निवृत्ति करता है निवर्त कह कौन विशेषण दो ब्रह्म नहीं तो आत्मा है देखकर पंक्ति देखकर बोलो ख्याल कह से नहीं हाँ आत्मा ब्रह्मेती आत्मा अध्यात्म परिचन्नम निवर्त निवर्तिका करता है ब्रह्म आत्मे च आदित्यदि ब्रह्मण आत्म व्यतिरित्त से उपास्यत्व निवर्त क्या करता है आत्मा ये विशेषण आत्मा विशेषण से आदित्य आदि ब्रह्म में उपास्यत्व की निवृत्ति होती है ब्रह्म विशेषण देने से आत्मा शब्द से अध्यात्म परिच्छनात्मा नहीं लेना अपरिच्छनात्मा लेना ऐसे को आत्मा ब्रह्म कौन से आत्मा शब्द से परिच्छनात्मा लेना नहीं ब्रह्म व्यापक है आत्मा उसका विशेष होने से व्यापक आत्मा लेना अध्यात्म परिचय ना नहीं लेना और ब्रह्म का विशेषण आत्मा होने से आदि ब्रह्म नहीं लेना आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं लेना किंतु आत्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म लेना अभिन्न उपास्य का निषेष करते निषेध करते हैं अभेदेन आत्मेव ब्रह्म ब्रह्म आत्मा इतव सर्वात्मा वैश्वाणर ब्रह्म स आत्मा एक तत्त सिद्ध होती दोनों अभेद होने से आत्मा ही ब्रह्म ब्रह्म ही आत्मा है अत्यंत अभेद है इस प्रकार सर्वात्मा है सबका ही आत्मा है ब्रह्म वैश्वाणर ब्रह्म वही आत्मा है ये सिद्ध होता है ऐसा विशेषण देने से टीका में उक्त रीत्यामित विशेषण विशेषत्व फलित मह परस्पर विशेष विशेषण भाव से निष्पन्न हुआ अभेदन आत्मा ही ब्रह्म ब्रह्म ही आत्मा इत सर्वात्म तो गम्यती उपास्य सर्वात्मक हे ब्रह्म परिचिन उपासना से निंदित्वाद क्योंकि इस प्रकरण में आएगा जो उपासना करता है उसकी निंदा की गई आगे कहेंगे ते पर परिचिनोपासना निंदा करने से अपरिछिन्न ही आत्मा ब्रह्म है भूम क्रतुभज्ञास्तमी न्यायदीतिया भूम व्यापक उपासना इसी वाक्य में समस्त वैश्वानर का उपासना है क्रतु व ज्यास्तम क्रतु जिस प्रकार क्रतु कर्म करते सब अंगों के साथ मिला करके प्रधान है क्रतु इसी प्रकार समस्त अंग विशिष्ट भूमा व्यापक वैश्वानर का उपासना जाय है प्रकृष्ट है प्रधान प्रतिपाद्य है इसमें कहेंगे ब्रह्मसूत्र ऐसा है भूम क्रतु व ज्यास्तम यहाँ वैश्वर में एक एक अवैव की उपासना बताएंगे, एक एक अवैव की उपासना की निंदा करके समग्र वैशानर उपासना विधान करेंगे इसे समग्र उपासना परिच्छन उपासना की निंदा की जाएगी इतहा मूर्धाते व्यपतिष्यद अंधो अभविष्यद इत्यादि लिंगात जो मूर्धा में द्व्यूलोक में वैशानर बुद्धि करके उपासना करता है उसको कहेंगे आचार्य अष्टि कहके कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है तुम तो मुर्दा की उपासना कर दो वैषाणर नहीं है तो तुम यदि मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता कोई चक्षु को, को उपासना करता सूर्य को वैषणर मान करके तो कहेंगे ये तो वैशानर का वैषणर की चक्षु है वैशानर के चक्षु को तो समग्र वैषाणर मान करके उपासना करनी से अपराध से मेरे पास अभी नहीं आता तो अंध हो जाता ऐसा कह करके एक एक अंग में वैष्णर बुद्धि कर जो उपासना करते हैं उनकी निंदा की जाएगी ये ज्ञापक है इसलिए यह समग्र वैष्णर उपासना यहाँ प्रकरण में ब्रह्म आत्मा विशेषण देने से आत्मा से अभिन्न ब्रह्म व्यापक वैष्णर यही यहाँ उपास्य है ओम